जू की जय श्री राधा सुधा निधि ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरि श्री गोविंद जय गोपाल जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाल लाली जय ओम नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओं जयत पराशरसूनु सत्यवती हृदय कमल यमलगल्तम वाग्म ममृतम जगत्प्रेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे रूपोपी तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाम श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यी श्री राधा कृष्ण पी विशाखान्विता आजान लितुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकुण हे राधे वृषुहा हे पूर्णचंद्रान हे का कमनीय कोमलुचे वृंदावनाधीश्वरी हे च रसके हे सर्वूथेश्वरी आगछ तरी मदीय मनसीय तत्काचन गौराधे वृंदावनेश्वरी भुषुहांसुते दिवी प्रणमा हरिप्रिए नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमदी वांछा वाछाकुभ्य कृपाधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गथ जनईक दयावलोक हे सुमते रहुनाथ दासो श्री भक्ति युग्मथ दासजीवे मन मयांद्रा बुलशुन्दाविहारी श्लोक करेंगे पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि धर्म अर्थ काम ये चारों जो पुरुषार्थ हैं उनसे भी बढ़कर के भगवत भक्ति श्री राधिका चरणों की भक्ति वो परामार्ग होकर के विराजमान है अठत प्रेम सं हृदयम सन्मधुरोज्वल श्रृंगार लीलाकला वैचित्री पर भगवत पूज्य का ईशानी चची महासुखतु शक्तिस्वतंत्र परा श्रीवृंदवनाथपट्ट मही राधे सव्यास हृदयम श्री राधे महाभाव स्वरूप और महाभाव स्वरूप होने के कारण महाभाव में जितने भी प्रेम के विभाग हैं श्रद्धा से लेकर के वो महाभाव तक जितने भी अनुभव है वे सारे के सारे अनुभव श्री महाभाव में प्राप्त होते हैं हाथी के पैर में जैसे सारे पैर समाए कहावत है इसी प्रकार महाभाव में भी सारी चेष्टाएं प्राप्त होती हैं जो कि प्रेम में या प्रेम के प्राण से लेकर के जितनी भी चेष्टाएं आ सकती हैं वे सारी चेष्टाएं महाभाव में प्राप्त प्रेम वृद्धि क्रम में हो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव महा हो है। प्रेमी वृद्धि के क्रम को प्राप्त करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव बनता है तो प्रेम एक तरह से श्री महाभाव श्री राधिका वे महाभाव स्वरूपा महाभाव में भी मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा होने के कारण श्री राधिका प्रेम का हृदय हो गई तो प्रेम न सन जो प्रेम नाम करके पदार्थ है जो मधुर उज्ज्वल परम मधुर है उज्ज्वल कहने का तात्पर्य है परखिया भाव से युक्त होने पर भी जिसमें कोई दूसरा कारण नहीं है जो प्रेम अपने आप में इतना उज्जवल है कि उसको उज्जवल करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता न हो इसीलिए श्रृंगार को श्री बृज गोपिक गुणों की रस को उज्जवल श्रृंगार कहा गया उज्ज्वल कहने का मतलब है कि उसमें कोई दूसरा घटक नहीं है दूसरा हेतु नहीं है फैक्टर नहीं है कि इस कारण से प्रेम किया जा रहा है वो निष्कारण होकर के अपने आप विराजमान है और सब के स्वार्थ की उसमें कम से कम स्वार्थ का प्रवेश ही नहीं है स्वार्थ का स्पर्श ही नहीं है इसलिए उसको उज्ज्वल रस कहा गया तो प्रेम जो प्रेम पदार्थ है उस प्रेम में भी मधुर और उज्ज्वलता जिसमें विराजमान मधुर का तात्पर्य है कि सब काल में वो मधुर होकर के आनंददायी होकर के विराजमान है प्रेम की एक विशेषता है कि विरह भी परम परम सुखदायी होकर के विराजमान होता है विरह का ऊपर का रूप भले दुखात्मक है परंतु विरह के भीतर प्रेमी को हृदय में जो सुख की प्राप्ति होती है वो केवल प्रेम ही जानता है जो जिसने अनुभव किया है वो उसको जानने का उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है वो सहृदय वेद्य सहृदयों के द्वारा ही एकमात्र जानने योग्य वह पदार्थ है तो प्रेम सन मधुर प्रेम जो है वह मधुर है मने दुख भी परम परम सुख है बिरहा बिर मत कहो बिर है सुल्तान विरा सबसे बड़ा राजा होकर के विराजमान ये किसी कभी ने कहा तो बिरह बिरने विशिष्ट रहा है क्योंकि उसमें प्यारे का अंत मिलन भावना में मिलन विशेष रूप से प्राप्त होता है इसलिए विरह विशिष्ट रहा है विशिष्ट मिलन है इसलिए उस बिह की अपनी विशेषता है तो मधुर और उज्ज्वल का तात्पर्य है कि उसमें स्वार्थ नहीं है दो चीज नहीं है स्वार्थ नहीं है और कारण नहीं है अहितुग्र तो है और निस्वार्थ है उसका कोई दूसरा कारण नहीं होता है और वो निस्वार्थ है तो श्री ब्रज गोपिका गणों की जो प्रीति है वो अहितुकी तो और निस्वार्थ तो प्रेम न सन प्रेम जो है वह मधुर उज्ज्वल ये मधुर उज्जवल ये प्रेम की विशेषता है ऐसा प्रेम जो मधुर और उज्जवल हो उसका हृदय उसकी हृदय कौन है उसकी हृदय है श्रीराधरानी और श्रीराधरणी कैसी हैं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि श्रृंगार की जो लीला कलाएं हैं श्रृंगार रस और श्रृंगार रस की लीला माने विभिन्न चेष्टाएं उन चेष्टाओं का सारा विस्तार माने मुख्य संभोग और गौण संभोग इन सब का पूरा का पूरा जो विस्तार है वो श्री राधिका में परिपूर्ण रूप से विराजमान है तो श्रृंगार लीला कला श्रृंगार और श्रृंगार के विभिन्न लीलाएं और लीलाओं की कला में मुख्य संयोग और गौण संयोग ये कला हो गई उसकी माने जैसे हेडोला जैसे दोल जैसे पाषा क्रीड़ा जैसे बधुवेश धरती वधु का वेश धारण करना वेश परिवर्तन कर लेना जैसे नेत्र मिलन आंख निचोली लुका छिपी की लुका लुकी की लीला राज्याभिषेक, ये स, रथ यात्रा ये सब की सब गौण संभोग हो गए मुख्य संभोग शुक्रिया लाल का निकुंज मंदिर में श्री मदन मोहन का बिल, बिलास और गौण संभोग के रूप में अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे लीलाएं जहां पर तो श्रृंगार लीला और कला कला कह करके गौण संभोग वे जितने भी हैं उनमें जो विचित्रता विराजमान है नित्य नूतनता विराजमान है श्री का उनकी परमावधि है परम सीमा रूप तो श्रृंगार लीला कला श्रृंगार सारे रसों का मधुरतम रस है व्यक्ति के जो त्रोणात्मक जितने भी भाव हैं उनमें सर्वोत्तम भाव माना गया कहीं प्रेम काम तो ही नहीं काम काम काम के भाव को सभी भावों में सर्वोत्तम प्रबल और सबसे ज्यादा आनंददायक प्रभावशाली या मनोविज्ञान मानता है प्राकृतिक उसमें भी जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस का तो कहना ही क्या जहां पर के व्यक्ति की व्यक्तिपना दूर होकर के, केवल जो हृदय में आत्मा है जो हृदय है जो आत्मा है उस आत्मा के आनंद का कहीं काम के माध्यम से आस्वादन प्राप्त किया जाता है तो भग्नावर्ण चित्त उसका जहां आस्वादन प्राप्त किया जाता है ऐसा स्थाई भाव ऐसा काम का भाव जिसमें आवरण भंग हो जाए अर्थात व्यक्ति अपने निज स्वार्थ से, से मुक्त हो जाए और आनंद को ले वो आनंद वस्तु का आनंद नहीं है वो आनंद होगा कहीं आत्मा का आनंद जब तक वस्तु का आनंद होगा तब तक वो कहलाएगा काम कोई वस्तु है इसका सुख ये रुमाल है इसका सुख मैं लूं तो जहां अपनी इंद्रिय की प्रीति है और वस्तु का आनंद है वो कहलाएगा काम परंतु जहां वस्तु के माध्यम से हृदय का जो आ, आ, आत्मा का जो आनंदात्मक स्वरूप है उस आनंदात्मक स्वरूप का बोध हो वस्तु में जो सुख है उसका बोध नहीं बल्कि अपनी आत्मा के आनंद का जहां सुख हो आत्मा के आनंद का जहां बोध हो उसका नाम है रस तो काम रस और उसमें भी मधुर श्रृंगार रस गोपिका गणों का श्रृंगार रस ये तीन वस्तुएं हैं और तीनों में एक विभाजक रेखा है डिस्क्रिमिनेशन है तीनों वस्तुओं में काम में वस्तु के द्वारा अपनी इंद्रियों का सुख प्राप्त किया जाता है कोई भी वस्तु है उस वस्तु के द्वारा अपनी जो इंद्रियां हैं उन शब्द स्पर्श रूप में उनके सुख को प्राप्त किया जाए उसको कहेंगे काम जहां इंद्रियों का सुख प्राप्त न हो करके वस्तु तो मैं तू और पर मैं पर और तटस्थ इन तीनों भावों को दूर कर दे और आत्मा का सुख अनुभव होने लगे उसको हम कहेंगे काव्य का रस तो काम अलग चीज है रस अलग चीज है काम में इंद्रिया मन के द्वारा वस्तु के सुख को प्राप्त करती हैं जबकि रस में वस्तु वह इस प्रकार से प्रकट होती है कि व्यक्ति के, के स्वपर तटस्थ भाव को दूर करके उसकी आत्मा का जो सुख है उसका वह अनुभव करता है वस्तु के भोग का अनुभव नहीं करता है बल्कि उसकी आत्मा का साक्षात्कार जहां हो जाता है और श्री विश्वानंद ने उनके चरणों की सेवा का जो सुख है वो सेवा का सुख इतना अद्भुत होकर के विराजमान कि वह उस रस का रसा, रस का जो आस्वादन है उसके रस के आस्वादन से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान क्योंकि वे तो विभू स्वरूप हैं, इसलिए विभू आनंद की जहां प्राप्ति हो एक आत्मा के आवरण का हट जाने पर आत्मा के आवरण मुक्त हो जाने पर आत्मा के निज सुख का अनुभव करना एक चीज है और एक विभु सुख का अनुभव करना उससे कहीं अधिक होगा तो जहां वस्तु के सुख के द्वारा शरीर को सुख मिले इसकी प्रवृत्ति होती है उसको कहेंगे काम किसी वस्तु के गुणों के द्वारा इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होना यह हुआ काम जहां इंद्रियों का सुख ध्यान नहीं है अपनी इंद्रियों का सुख ध्यान नहीं है स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो करके आत्मा का जो सुख है उसका साक्षात्कार हो रहा है उसको कहेंगे रस काव्य रस और वो काव्य रस भी विभू रूप में जहां प्राप्त हो उसको हम कहेंगे श्री मादनाथ महाभाव उसको कहेंगे भक्ति रस भक्ति रस की सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं श्री राधा तो श्रृंगार लीला कला वैचित्र्य परमावधि जो श्रृंगार रस है श्रृंगार रस में वस्तु एक तरफ रह गई बहुत दूर छूट गई वस्तु आत्मा का जो सुख है वो भी बहुत दूर छूट गया जो विभू सुख है उस विभू सुख जो जिसकी मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा राधा रानी है उनके द्वारा जो लीला कला हो रही है लीला कला का तात्पर्य है कि मुक्ष संयोग और गौण संयोग मुक्ष संयोग में श्री श्याम सुंदर की अपने श्रीअंग के द्वारा सेवा करते हुए परम सुख की प्राप्ति करना श्याम सुंदर की सेवा ही परम सुख होकर के श्री आधारणी के लिए विराजमान है यह हो गया अश्वर का प्रेम हो गया मुख्य संयोग और जहां उस अंग संघ के सुख को भी एक तरफ रख करके फिर विभिन्न प्रकार के अन्य जो लीला कलाओं के कलाओं का विस्तार है असद गौण संभोग मुख्य संभोग संभोग में होकर के गौण संभोग के रूप में कभी हिडोला कभी होली कभी चंदन यात्रा कभी राजा पने की लीला कभी पुष्प चयन आदि आदि जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर एक नया चमत्कार उत्पन्न करके श्री श्यामचंदर की सेवा करना ये हो गया लीला की कला तो लीला अलग चीज है कला अलग चीज है लीला माने चार क्रिया चार क्रीड़ा दो प्रकार की एक चार क्रीड़ा हो गई मुख्य संयोग और दूसरा हो गया गौण संयोग तो श्री राधिका श्रृंगार लीला कला की जो विचित्रता है उस विचित्रता की भी परमावधि होकर के विराजमान है तो श्रृंगार लीला श्रृंगार कहने पर श्रृंगार रस कहने पर अपने आप यह भाव प्रकट हो रहा है कि इंद्री सुख इंद्रियों तक सुख रह जाए इस बात को त्याग कर दिया गया वहां आत्मा के सुख का अनुभव किया जा रहा है वस्तु में से सुख को नहीं संकलित किया जा रहा है बल्कि आत्मा के सुख का आस्वादन किया जा रहा है यह हो गया श्रृंगार रस और उस श्रृंगार रस का भी परम उत्कर्ष चरमोत्कर्ष परमावधि यदि कहीं है तो वो श्री राधा रानी में ही विराजमान है तो मधुर उज्ज्वल जो प्रेम उस मधुर उज्ज्वल प्रेम में कि हृदय रूपा होकर के शिराहानी विराजमान है मधुर का मतलब है सब काल में बिरह मिलन दोनों कालों में भी परम मधुर हैं उज्ज्वल मानी उनमें स्वार्थ का कहीं भी अंश नहीं है स्वार्थ का अंश हो तो उतने अंश में ही मैल आ जाएगा उज्ज्वलता समाप्त हो जाएगी जितनी निस्वार्थता है उतना ही श्रेष्ठ होकर के विराजमान उसकी हृदय रूप माने आधार रूप होकर के विराजमान है श्री श्रृंगार माने शुद्ध जो प्रेम रस है जिसमें इंद्रियों का सुख नहीं है उस प्रेम रस की जहां आत्मा का साक्षात्कार नहीं होकर के विभू परमात्मा का साक्षात्कार जहां पर किया जा रहा है ऐसा जो श्रृंगार रस है वो श्रृंगार रस उसकी विभिन्न चेष्टाएं लीला और वो दो प्रकार की हैं कला के रूप में कहीं मुख्य संयोग के रूप में कहीं गौण संभोग के रूप में में तो मुख्य और दोनों संभोगों का में जो विचित्रता विराजमान है नित्य नूतनता की प्राप्ति हो ऐसी विचित्रता विराजमान है ऐसी विचित्रता की चमत्कार की परमावधि यदि कहीं है तो वो श्री राधारणी में है राधानी का संग प्राप्त करके श्याम सुंदर को परम अवधि की प्राप्ति होती है परमावधि भगवत पूज्यव कापीशता श्री भगवान की परमपरम पूज्य कोई परमावधि विराजमान है श्री श्याम सुंदर के लिए भी परमपरम पूजनी होकर के वे विराजमान हैं तो पूज्यव कापीशता श्री भगवत पूजय कापी कापी ईशता श्री श्याम सुंदर के लिए भी कोई परम पूजा होकर के श्री राधानी विराजमान है और श्री राधानी कैसी है कोई अद्भुत ईशता उनकी भी पूजा होकर के विराजमान है फिर ईशानी शची महासुखत ईशानी माने उमा शशि माने इंद्र की पत्नी इंद्राणी और ईशता का तात्पर्य है लक्ष्मी तो लक्ष्मी पार्वती और शशि इन तीनों की प्रसिद्धि किसके लिए है पतिव्रता के रूप ये तीनों ही पतिव्रताओं में मुकुटमणि लक्ष्मी सबको छोड़ करके सब चाह रहे हैं लक्ष्मी जिसमें प्रकट हुई समुद्र मंथन में उस समय सब चाह रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी वर्ण करने परंतु श्री लक्ष्मी ने अनन्न्यता धारण करते हुए केवल मात्र श्री नारायण के कंठ में ही बरमाला डाली और तब से स्थिर होकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सेवा में ही प्रवृत्त रही तथावर्भूत साक्षात श्री रमा भगवतपरा रंजयंती विद्युत सौदाम उत्पन्न हुई तथा साक्षात श्री रमा लक्ष्मी दो रूपों में प्रकट हुई श्री रूप में और रमा रूप में श्री का मतलब है कि बैकुंठ की संपत्ति और रमा का तात्पर्य है नारायण की रमणी होकर के वे प्रकट हुए श्री और रमा दो रूपों में भी प्रकट हुए। दोनों ही भगवत है यदि श्री का प्रयोग संपत्ति का प्रयोग भगवत सेवा के लिए किया जाएगा तो श्री स्थायी रहेगी और यदि भगवत सेवा के लिए श्री का प्रयोग न करके अपने लिए श्री का प्रयोग करना चाहेगा तो लक्ष्मी टिकाए टिकेगी नहीं तब लक्ष्मी चंचला हो जाएगी जिस लक्ष्मी का प्रयोग भगवत सेवा के लिए किया गया है वो लक्ष्मी अचला है सेवा की उपयोगी नहीं हो करके वो विराजमान होगी जिस लक्ष्मी का प्रयोग भगवत सेवा के लिए नहीं है और उसके द्वारा यदि कोई जीव तुच्छ वह अपना सुख प्राप्त करना चाह रहा है तो वह लक्ष्मी ही चंचला हो जाएगी तो श्री भी भगवतपरा है और लक्ष्मी भी जो रमा है वे रमा भी भगवत पर वे श्री और रमा दो रूपों में लक्ष्मी प्रकट होकर के कैसे चमकी बोले विद्युत सऊदामुनी यथा जैसे बिजली और सऊदामी बिजली का तात्पर्य है जो आकाश में विराजमान है और मेघ का ही आलिंगन करते हुए विराजमान है सऊदामनी का तात्पर्य है सुदाम नाम करके स्फटिक मणि का कोई दिव्य बैकुंठ का पर्वत है आकाश में जिससे वो बिजली चमकती है उसकी झलक जब उस सुदाम पर्वत के ऊपर पड़ती है स्फटिक मणि के दिव्य चमकीले पर्वत के ऊपर पड़ती है तो वो बिजली वो पर्वत और अधिक शोभा को प्राप्त हो जाता है तो सौदानी कहकर के बैकुंठ की संपत्ति के रूप में और विद्युत कह करके नारायण के प्रिया के रूप में ये दोनों दृष्टांत दोनों के लिए दिए श्री और रमा दोनों के लिए ये दो दृष्टांत दिए गए श्री रमा भगवत रमा दोनों भगवत है जो चमक है आकाश में जो चमक है वह तो है विद्युत माने वैकुंठ की संपत्ति वह तो हो गई विद्युत और रमा हो गई श्री नारायण रूपी जो पर्वत है उनका आलिंगन करते हुए जो विराजमान है वो हो गई रमा तो श्री रमा पारा दोनों ही भगवत भगवतपरा होकर विराजमान है लक्ष्मी दो तो श्री भी श्री नारायण का त्याग करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है और लक्ष्मी भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है तो ईश्ता जो ईश है उनकी ईश्ता लक्ष्मी वे भी पतिव्रताओं में मुकतमणि है इसी प्रकार ईशानी अब दूसरा दृष्टांत देख रहे हैं ईशान में दृष्टांत है ईशान हां लक्ष्मी के विषय में एक बात और परंतु लक्ष्मी या रमा वे इतनी पति प्रता है कि किसी को नहीं चाह रही हैं और केवल नारायण का वर्ण कर रही हैं परंतु हमारे कृष्ण को देख करके श्री लक्ष्मी भी ब्रिज में आकर के तपस्या करती हैं और नारायण के साथ में विलास करना श्री कृष्ण के साथ में विलास करना चाहती हैं लक्ष्मी के मन में ये बात जरूर है उनकी दृष्टि से सोचे कि लक्ष्मी मन में ये विचार करती हैं कि मेरे जो नारायण हैं, उनके ही एक अवतार कृष्ण हैं। लक्ष्मी सोच रही है हम नहीं सोच रहे आ, <laughs> लक्ष्मी ऐसा सोचती कि मेरे नारायण के ही अवतार श्री कृष्ण है नारायण के चतुर्भुज की अपेक्षा मेरे पति नारायण का जो कृष्ण अवतार है वो इतना मधुर है कि यदि मैं नारायण के, के साथ में श्री कृष्ण के साथ में रास करूं तो मेरा पार्थिव मृत्यु तो खंडित होगा नहीं क्योंकि तो नारायण कृष्ण दोनों एक है मेरा पार्थिव मृत्यु तो खंडित होगा नहीं परंतु नारायण की अपेक्षा कृष्ण में माधुरी की अपेक्षा है इसलिए लक्ष्मी नारायण के संग को त्याग करके ब्रिज में श्वेत इंदिरा श्री ब्रिज की गली गली में द्वार द्वार पर ढूंढ रही है कि कहीं मेरे नारायण कृष्ण रूप में इस घर में तो नहीं विराजमान है इस घर में तो नहीं विराजमान है और फिर लक्ष्मी वहां पर ढूंढती हुई ढोल रही परंतु तो लक्ष्मी ने अपने स्वरूप का त्याग करके कृष्ण स्वरूप के प्रति आसक्ति प्रकट कर ली परंतु तो हमारी श्री राधा उनकी महिमा ऐसी है हमारी स्वामी जी की महिमा ऐसी है कि यदि कृष्ण कभी चार भुजा धारण कर ले मान कृष्ण यदि विष्णु का रूप धारण कर ले तो श्री राधिका का भावोदय संकुचित हो जाता है लक्ष्मी तो कृष्ण रूप में आकर्षित हो जाएंगी परंतु तो राधिका नारायण रूप में, चतुर्मुख देख करके आकर्षित नहीं होंगे इसलिए श्री राधा रानी लक्ष्मी की भी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुई। बोलो राधा रानी की जय ये तर्क के द्वारा ये बात सिद्ध हो गई तो भगवता पूज्य में श्री राधिका भगवान की पूजिया हैं और कापी शिपा वे ईशता को प्राप्त किए हुए हैं मान लक्ष्मी को श्रीत्व को प्राप्त किए हुए हैं उनमें ईश्ता विराजमान है परंतु ईश्ता लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चार प्रकार के माधुर्य लीला प्रेमणा प्रियाधिकम माधुर्य वेणु रूपय लीला माधुर्य प्रेम का माधुर्य वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य इन चार माधुर्यो से लक्ष्मी तो श्री कृष्ण रूप की ओर आकर्षित हो जाएंगे भले वो कृष्ण रूप नारायण का ही है दोनों में भेद नहीं है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी परंतु हमारी श्री राधा रानी का पातिवृत्ति इतना बड़ा है कि यदि कृष्ण कभी चार भुजा धारण कर ले तो श्री राधा रानी उनकी ओर आकर्षित नहीं होती हैं इसलिए श्री राधा रानी महासुख तनु होकर के विराजमान है राजनी महासुख तनु होकर सुंदर को परम सुख देने वाली होकर के विराजमान इसी प्रकार ईशानी ईशानी का तात्पर्य है उमा उमा शब्द का अर्थ होता है उमाने संबोधन मा माने ना, ना माने श्री उमा पार्वती जब श्री शिवजी की महिमा को श्रवण करती हैं और शिवजी की महिमा को श्रवण करके ये निर्णय कर लेती हैं कि मैं तो शिव के साथ में ही विवाह करूंगी और वे पर्वत के ऊपर जाकर के एकांत में तप कर रही हैं उस समय सब लोग कह रहे हैं कि अरे किसके साथ में तू बदना चाहती है शिव तो महा हैं, उनकी संसार में आसक्ति नहीं है ऐसे भूतिया बाबा जो किसी को चाहते ही नहीं है उनके पीछे क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रही है वे परम बिरकते हैं वे कभी तेरी ओर आकर्षित होंगे ही नहीं परंतु नहीं मान फिर उनकी मां बार बार आकर के मेनका वे बार बार आकर के मीना जी कह रही हैं हिमालय और मीना तो बार बार कह रही हैं कि ऊ बेटी बेटी और ये जवाब देती है उ, तो मेरी बात सुन उत्तर देती है माँ इनका नाम पड़ गया ऊ माने मा संबोधन और माँ माने नहीं मैं समझ गई तू क्या कहने के लिए आई है मां कहने के लिए आए पिता कहने के लिए आए सखिया आए जो भी आए उनसे कहू हाँ मेरी बात सुन बोल मां <laughs> कुछ कहने की जरूरत नहीं है तो उनका नाम ही वो संबोधन में और मां निषेध में उनका नाम ही मां पड़ गया तो जो शिव के साथ में इतना प्रेम रखती हैं भगवान शिव को जब पता लगा कि नहीं मेरा एक ऐसा भक्त है जो मेरे लिए इतना घोर तप कर रहा है शिवजी ने सप्त तो ऋषियों को भेजा पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए सप्त तो ऋषियों ने पार्वती जी को खूब समझाया और शिव की कस करके बुराई की कि वे तो बाबा जी हैं और उन्होंने साफ गले में लटका रखे हैं और बबूत और स्मशान में रहती कहा तू कहा शिव उनके साथ में तेरे साथ में कोई जोड़ी नहीं है परंतु तो जब सप ऋषि भी पार्वती जी को समझाने में सफल नहीं हुए तब शिव महाशय ने उन भक्ति अभा का मन पिघला उन्होंने पार्वती जी के लिए हा कह दी कि अब हम विवाह करने के लिए आएंगे और विवाह करने के लिए आए बोलो ठीक है बरात आएगी श्री विष्णु बड़े चतुर विष्णु से कहा आप हमारे साथ में रहना हमारा ब्याह हो रहा है आपको बराती बनकर चलना है पर तो बोले ठीक है, हम आएंगे अब बराती तो बड़ा एक वाला होता है आ, कभी भी मेढक की तरह से फुदक जाए बोले हाँ चलो चलो आ रहे आ रहे आ रहे और उधर विवाह का समय हो गया श्री विष्णु तो अलग देवताओं की सुंदर बारात सजा करके और उस समय शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए अब शिव जी को देर हो रही है समझ नहीं कर हैं बारात क्यों नहीं आई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी पधारो पधारो पधारो शिव जी बोले अब यदि विष्णु नहीं आते हैं तो मताओ हम तो अपने आप ही चलेंगे तो भूत प्रेत प्रसाच इन सबों को लेकर के इनकी बरात लेकर के चले तो बरात लेकर के जब चले जिए विष्णु अलग बरात लेकर के आ रहे हैं धीरे जान बुझ करके देर करके तो जब परछन का समय आया द्वार पूजा का समय आया उस समय श्री मेना तो मूर्छित होकर गिर गई उन प्रेत प्रसाद को देख करके उस समय श्री नारी ने सन ने इनको समझाया विष्णु भी आगे बरात देर से आई वो दो अलग अलग बरात करके आए विष्णु अपनी अलग ले के अलग आई आई ये परंतु पार्वती मेरे भाग्य में पति लिख रहे हैं इसे तू दुख मत कर ये तो मैंने इनको वर्ण किया है मैं ही इनको अब तो मैंने अपना मन इनको दे दिया है मैं इनके प्रति ही आ आसक्त रहूंगी ऐसे ईशानी यह ईशानी शिव पार्वती उन पार्वती की ऐसी मेहमा के वे परम परम पतिव्रता होकर के विराजमान हैं और परम पतिव्रता होकर के विराजमान होने पर सबके मना करने पर भी उन उमा ने किसी दूसरे को नहीं चाहा परंतु तो श्री श्याम सुंदर सौंदर्य ऐसा है के पार्वती का पातिवृत्ति भी खंडित हो जाता है लक्ष्मी का पार्वती का सबका पान पातिवृत्त यहां सहज में खंडित हो जाता है तो ईशता ईशानी चाही ईशता उनकी लक्ष्मी है उनकी अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी ईशानी मने श्री उमा और शची इंद्रानी का भी पातिवृत्त बड़ा प्रसिद्ध है श्रीमद भागवत के नौम स्कंद में कथा आई कि कोई राजा था नहुष वो इंद्र बन गया और उस समय इंद्र बन करके विराजमान हो गया वो इंद्र कहीं मोहित तो हो गए और इंद्र जो हैं तो उस समय जब नहुष राजा बन गए तो हुष ने शची के पास में संदेश भेजा कि तेरा पति तो स्वर्ग छोड़कर के भाग गया है इसलिए उसकी चक्कर को छोड़ और तू मेरी इंद्राणी बन जा अब मैं इंद्र हो गया हूं तू मेरी इंद्राणी बन जा इंद्राणी बड़ी दुख प्रति पातिव्रति पतिव्रता है बृहस्पति जी से पूछा कि अब क्या किया जाए बृहस्पति जी उस समय इंद्राणी को उपदेश देते हैं बोले एक काम कर तू हां कर दे वो मानेगा नहीं दुष्टता कर रहा है तू हां कर दे पर एक शर्त रख दे कि ठीक दोपहर में गर्मी के दिन में ब्राह्मणों के कंधे के ऊपर बैठकर के तू आए तो मैं त्योरा भरण कर लूंगी दिया ठीक है जब आप बहुत दिन से जब बार बार पत्र भेज रहे हैं मेरे पास में संदेश भेज रहे हैं तो ठीक है अब मैं आपका वर्णन करने के लिए तैयार हूं परंतु शर्त यह है कि ठीक काल में ब्राह्मणों के कंधे के ऊपर बैठ करके तुम मेरा मेरे साथ में विवाह करने के लिए आओ महुषाजन तुम्हें विचार करने आ रहे हो वाह आप तो अनुमति मिल गई और ब्राह्मण तो अपने चेला है आपने दक्षिणा दे दो आप तुरंत तो आ जाएंगे थोड़ा तो दक्षिणा के दक्षिणा थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं पड़ेगी कह दो इनको तो आदेश दे दो तो ये आ ही जाएंगे दक्षिणा के लोग में तो सारे ऋषि उन सबों को बुलाया ये निकाकाय के लिए बुला रहे इंद्र ने महुषाजन ये निका किस लिए बुला रहे है? सब विचार करें नया इंद्र बना है इसलिए कुछ ना कुछ हमको लाभ मिलेगा कोई पूजा पत्र कोई यज्ञ करा रहा होगा हमको दक्षिणा भी मिलेगी चलो आदर मिलेगा आदर की ब्रह्मा आदर का भूखा होता है इसलिए आदर पाकर चले आए बोले कैसे बुलाया बोले हमको बहुत जल्दी जाना है चलो पालकी उठाओ और खुद पालकी में बैठ गया और ऋषियों से कहा तुम पालकी उठाओ अब ऋषि तो सदा पालकी में बैठे पालकी इनके ऊपर कभी नहीं बैठी आज वो लिट्टी हो रही है अब मुहूर्त मात्र काल रह गया तो ये तो ऊपर से ही पाम चलाने लगा और पैर से ऋषियों को ठोकर मारे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो आगे लग रहे थे भ्रु ऋषि उनको आई गुस्सा उन्होंने कहा एक क्षत्रिय तो हो करके ब्राह्मणों के कंधे पे बैठा है हम ऋषियों का अपमान कर रहा है हमको अपना नौकर बनाया और ऊपर से लात और मार रहा है पैर मार रहा है ये कह रहा था सर्प सर्प जल नहीं चलो जल्दी चलो उन्होंने श्राप दिया कि जा तू ही साफ हो जा तो वो नीचे गिरा और नीचे गिर करके सर्प होकर विराजमान हुआ तो शची की भी ये विशेषता कि वह पतिव्रताओं में मुकुटमणि हैं परंत हमारे श्री राधा राधारणी वे सब पतिव्रताओं की पूजा हो करके विराजमान हैं पर तो ईशानी शची महासुक्तन तो ईशता ईशानी और शची इन तीनों की बड़ी प्रसिद्धि है कि ये तीनों पतिव्रताओं में मुकुटमणि हैं पर श्री राधिका के आगे इनका पात्रव्रत्य भी नहीं टिकता है ये तीनों कहीं स्वरूप भेद होने पर भी किसी दूसरे में में भी अपने पति के साथ में मिलन प्राप्त करने के लिए अनुमति दे सकती हैं परंतु श्री राधिका में उनका जो सेव्य स्वरूप है उस सेव्य स्वरूप के साथ के में जरा सा भी अंतर होता है तो श्री राधिका वह वहां प्रीति करने के लिए तैयार नहीं है कुरुक्षेत्र में यदि श्री कृष्ण किशोरी जी से यह प्रार्थना करें कि यहां पर बंद भी है यहां पर सखीगण भी हैं संगीत के सारे बाद्य भी विराजमान हैं पूर्णिमा उनकी ऋतु भी आ रही है आगे पूर्णिमा तिथि भी आ रही है चलो कुरुक्षेत्र की भूमि में बंद में रास कर ले तो श्री किशोर जी करेंगे ना यहां पर रास नहीं हो सकता है रास करने के लिए जल्दी से प्यारे को रथ के ऊपर विराजमान करके वृंदावन ले चलो क्योंकि तुम अन्य बेश अन्य संग अन्य देश गोपी जने कभू नहीं भाई तुम वाक्य पर पाटी तार मध्य कुट नाटी शुन गोपी की होबे उपाय यहां पर अन्य बेश है वेशमी यदि राजा बने का है कृष्णि पंत राजा बने का वेश धारण कर लिया तब भी रास नहीं हो सकता है यह है श्री राधा की पराकाष्ठ प्रेम सन मधुर जो मधुर अपल प्रेम उसकी राशि राधिका हृदय रूप होकर के प्राण रूप होकर के विराजमान हैं श्रृंगार लीला कला वैचित्री श्रृंगार लीला की जितनी भी गौर संभोग और मुख्य संभोग उनकी जितनी भी विचित्रता हो सकती है अनंत अनंत जो लीलाएं हो सकती हैं उन लीलाओं में परमावधि होकर के वे विराजमान हैं ऐसी परमावधि सुख की परमावधि श्री राधिका में ही विराजमान हैं भगवत पूज्य ही वो श्री कृष्ण के लिए परम परम पूज्य होकर के श्री राधिका ही एकमात्र विराजमान है काफी कोई अद्भुत वे राधिका परम परम पूजनीय है और ईशता ईशानी शची वैभव की लक्ष्मी देव की अधिष्ठात्री लक्ष्मी ईशानी मान उमा और शची इन तीनों की पातिम में परम प्रीति है परंतु श्री राधिका के समान एकाग्रता एक निष्ठता एक पातिम कहीं दूसरी जगह नहीं है जहां कृष्ण के वेश परिवर्तन होने पर जरा सा भाव परिवर्तन होने पर भी रास की प्राप्ति ब्रज के अतिरिक्त शिव के अतिरिक्त बंशी भट के अतिरिक्त कहीं यमुना तट के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकती दूसरे स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकती दूसरे स्वरूप से प्राप्त नहीं है श्री रुक्मणी प्रभृति कृष्ण स्वरूप के लिए विमोहित हैं गोपी भाव धारण करने के लिए विमोहित हैं परंतु ब्रज गोपी कभी भी महशी बनने के लिए विमोहित नहीं होती हैं अतः महासुख तन श्रीराधिका महासुख स्वरूप होकर के विराजमान हैं शक्ति है स्वतंत्र पड़ा श्रीराधिका स्वतंत्र शक्ति होकर के विराजमान है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं यहां तक कि श्यामचंद्र भी इनके बशीभूत हो जाए सबका नियंत्रण करने वाले शामचंद्र भी इनके बशीभूत हो जाए और शक्ति माने श्री कृष्ण से अभिन्न शक्ति का तात्पर्य कृष्ण से वे अभिन्न होकर के विराजमान हैं। स्वरूप में कार्योन्मुख शक्ति शब्दे ना विधीय स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति कहलाता है शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है दोनों एक स्वरूप ही है तो कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम प्रेममय हरि दोनों एक स्वरूप हो करके ही विराजमान है तो वे शक्ति हैं मनुष्य राधिक कृष्ण से अलग स्वरूप नहीं है और स्वतंत्र परा वे परम स्वतंत्र हैं इतनी स्वतंत्र की शाम सुंदर भी उनके प्रति आसक्त हो जाए श्याम सुंदर भाव औषधि श्री राधिका में रस की प्राप्ति हो जाए शिव वृंदावन नाथ पट्ट महषि शिव वृंदावन नुकुंज में पट्ट महर्षि के रूप में यदि कोई विराजमान है तो वे श्री राधिका ही है पट्टाभिषेक महर्षि के रूप में शिव वृंदावन नाथ में कहीं विराज वृंदावन में विराजमान है नुकुंज में यदि राज्याभिषेक होकर के पटरानी के रूप में यदि विराजमान है वृंदावन के साम्राज्य के रूप में विराजमान है और श्री पौर्णमासी जी उनसे यदि ये कहती हैं कि तुम दोनों एक हो आपस में झगड़ा मत किया करो दोनों मिलकर के वृद्धन के राज्य का संचालन करो कवि मैं बड़ा कि मैं बड़ी इस बात को लेकर के तुम राजा कि मैं रानी इस बात को लेकर के यदि श्री कृष्ण और राधिका में कहीं विवाद हो राज्य के अधिकार को लेकर के तो उस समय पौर्णमासी जी और वृंदावन के जो महाराजा हैं कामदेव जो प्रेम वो प्रीति रूपी जो महाराजा हैं जिनके ये घट्टी बनकर के अपने आप को एक कारिंदा बनकर के श्रीकृष्ण दिखा रहे हैं वे चक्रवर्ती महाराजा प्रेम रूपी महाराजा दोनों को यही आदेश देते हैं क्यों हमारे साथ में झगड़े झगड़ा करते हुए रोज की रोज आ जाते हो तुम दोनों के राजा हो दोनों मिलकर के काम करो चलो जाओ अपना सब मुंह लेकर के दोनों चले आते श्री राधाणी कह रही है मैं भरी श्री कृष्ण कह रही है मैं भरी परंतु श्री प्रेम सम्राट उनका आदेश यही होता है कि नहीं झगड़ा मत करो दोनों जने मिलकर के वृंदावन का राज्य करो अंत में दोनों को मानना पड़ता है कि श्री वृंदावन नाथ पट्टमेशी तुम भी हो यह भी पट्टमेशी है दोनों ही वृंदावन के राजा वृंदावन के राजा दो श्याम राधे का रानी ऐसी राधेव से व्यामो यद्यप वृंदावन के दोनों राजा हैं फिर भी यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी राधेव से ब्याो मेरी सेव्या श्री राधिका ही है वह आगे कह रहे हैं तो यद्यप दोनों दोनों एक हैं दोनों ही वृंदावन के राजा हैं पंत फिर भी मेरी स्वामी श्री राधिका ही हैं उनके संबंध से श्री कृष्ण भी मेरे आराध्य होकर के विराजमान हैं ऐश्वर्य को माधुरी के साथ में जोड़ करके बहुत सुंदर प्रकार से जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का श्री राधिका के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया अब श्री राधिका दास की महिमा दिखा रहे हैं कि राधिका दास बहुत बड़ी वस्तु है कृष्ण के दास की अपेक्षा राधिका दास कहीं कृष्ण के मधुर स्वरूप को प्रकट कराने में ज्यादा समर्थ है क्योंकि माधुरी को भगवत्ता का सार कहा गया ऐश्वर्य को भगवत्ता का सार नहीं कहा गया और माधुरी की प्राप्ति होगी तब जब कोई राधिकाचरण दास से ग्रहण कर ले अन्य राधिकाचरण दास के बिना माधुरी की प्राप्ति माधुरी कृष्ण के भगवत्ता का जो सार है उस सार की प्राप्ति नहीं होगी उसके लिए ही कहीं निरूपण कर रहे हैं कि राधा दासमते गोविंद संगाशया सो पूर्णसुधारुचे परिचय राका बिना कांक्षति किंच श्याम प्रवाहार लहरी बीज ये विदु ते प्राप्या महामृता महो बिंदुम परम प्राप्त जय राधा दास मदि कोई राधिका के दासी को छोड़ दे और राधिका के दासी को छोड़कर के प्रयत्ते गोविंद संगाशया श्री गोविंद का संग मुझे प्राप्त हो इस आशा से प्रयास कर राधिका दासी को छोड़कर के गोविंद का संग हमको प्राप्त हो ये विचार करते हुए यदि कोई गोविंद की आराधना करना चाहे तो गोविंद का परम सुख उसको प्राप्त नहीं होगा उसका यह अभिलाषा उसी प्रकार से मूर्खता पूर्ण होगी कि जैसे पूर्ण सुधारुचे परिचय राका बिना कांक्षती कोई पूर्ण चंद्र का परिचय प्राप्त करना चाहे सुधा निधि माने चंद्रमा चंद्रमा का एक नाम सुधा निधि अमृत निधि तो पूर्ण चंद्र का परिचय प्राप्त करना है तो राका की आवश्यकता होगी पूर्णिमा की आवश्यकता है पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया जा सकता है ऐसे यदि श्री गोविंद के पूर्ण माधुर्य का आस्वादन कोई प्राप्त करना चाहता है गोविंद के पूर्ण माधुर्य का दर्शन करना चाहता है तो माधुर्य का दर्शन होगा कहां बोले जहां पर श्री राधिका है मथुरा में के साथ में माधुरी का परिचय नहीं होगा द्वारका में श्री सत्यभामा भामा रुक्मणी के साथ में कृष्ण का दर्शन करके कृष्ण के माधुरी का पूर्ण परिचय नहीं होगा बैकुंठ में नहीं होगा नारायण के साथ में ब्रज में भी श्री चंद्रावली आदि के साथ में श्री कृष्ण की ये आराधना करके कृष्ण के पूर्ण माधुरी का परिचय नहीं होगा कृष्ण के पूर्ण माधुर्य का परिचय होगा तब जब श्री राधा रानी के साथ में कृष्ण विराजमान तो राधा दासी मपासे राधिका के दासी को अपाश माने त्याग कर दिया और कोई यह कोई यदि अज्ञिजन मूर्ख जन प्रयत् गोविंद संघाशया श्री गोविंद का संग और उनका माधुर्य मुझे प्राप्त हो जाए इसके लिए प्रयास करें तो वो और स्वयं गोविंद का संग प्राप्त करना चाहे माने नायका बनकर के भी श्यामचंद्र की सेवा करना चाहे तब भी बेकार दो कौड़ी का किसी काम का नहीं तो नायका भाव से गोविंद संग को प्राप्त करके भी यदि गोविंद का परिचय प्राप्त करना कोई चाहे तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पूर्ण सुधार रुचि है यदि पूर्ण श्री राधिका चंद्रमा का कोई परिचय प्राप्त करना चाहो चाहे और राका पूर्णमा की तिथि नहीं हो तो पूर्णमा की तिथि में ही पूर्ण चंद्रमा का परिचय प्राप्त होगा ऐसे ही श्री राधिका के साथ में जब विराजमान है तब कृष्ण का माधुर्य जैसा प्रकट होगा ऐसे स्वयं राधे का के स्थान पर कोई अपनी कल्पना कर ले स्वयं नायिका भार की कल्पना कर ले तो श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है किंच श्याम प्रवाहवाद लहरी बीजम ये ताम विदु श्याम प्रवाह मान प्रेम का प्रभाव श्रृंगारस जो है उनका रंग श्याम माना गया तो किंतु श्याम प्रवाह जो श्याम का प्रवाह है ऐसी वार लहरी बीजम उस श्याम के प्रभाव माने श्रृंगार रस के श्याम मान श्रृंगार रस उनके प्रवाह की एक लहर के एक बीज एक बिंदु को भी वो न, न ये ताम बिंदु वो प्राप्त नहीं कर सकता है यदि राधिका का त्याग करके कृष्ण का आस्वादन करना चाहे तो श्रृंगार समुद्र की लहर की एक बूद को भी वह प्राप्त नहीं कर सकता है ते पाप बुद्धि उसकी दशा वह हो जाएगी जैसे कोई महाअमृत के समुद्र को प्राप्त करके भी बिंदु न प्राप्त हो उसे एक बूद भी नहीं मिलेगी जैसे कोई समुद्र में पहुंच जाए तब भी मानो उसको समुद्र की अमृत की एक बूंद भी नहीं मिलेगी इसलिए श्री राधिका के सर्वो श्याम सुंदर के सर्वोत्तम माधुर्य का आश्वासन प्राप्त करना है तो श्री राधिका के दास्य को ही एकमात्र स्वीकार करना पड़ेगा दोबारा राधा दास्यम अप्य श्री राधिका के दास्य को मंजरी भाव को छोड़ करके यदि कोई गोविंद संगाशया गोविंद का संग मुझे प्राप्त हो और मैं अपने अंग संग से श्याम सुंदर को प्रसन्न कर लू श्याम सुंदर को सुख दे दूं, इस आशा को लेकर के प्रयत्त यदि कोई नायका भाव से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहता है तो उसकी मूर्खता यही कहलाएगी कि स्वयं पूर्ण सुधारुचे परिचय राकाम बिना कांक्षती जैसे राका माने पूर्णमा की रात्रि नहीं हो और कोई बिल्कुल दोपहर के समय पूर्ण चंद्रमा का पर्चे मुझे मिल जाए तो यह मूर्खताई कहलाएगी ऐसे कृष्ण का पूर्ण पर्चे माधव का पूर्ण पर्चे राधा के बिना नहीं मिल सकता है किंच श्याम प्रवाह वार लहरी बीजम श्री श्याम आनंद के समुद्र हैं श्रृंगारस के मूर्तमान शाम सुंदर श्रृंगारस की मूर्ति है और उस शाम श्रृंगारस रूपी जो समुद्र है उसका प्रवाह वारी उसकी जो ऊंची ऊंची लहरी हैं उस लहरी के बीज को कोई प्राप्त नहीं कर सकता उस लहरी की मूल कारण श्याम सुंदर के माधुर्य का मूल कारण बीज कौन है राधारणी श्याम सुंदर के माधुर्य का सर्वोत्तम स्वरूप जो है वो राधारानी है रा, राधारानी के हृदय में राधारानी के साथ में जैसा श्याम सुंदर का माधुर प्रकट होता है राधानी नहीं है और यदि कंस दर्शन कर रहा है कृष्ण का तो उसको अनुभव क्या हो रहा है मृत्यु भोज पते yeah. यदि राधारणी साथ में नहीं है और राधारानी के माधुरी के साथ में कृष्ण का नहीं किया जा रहा है तो मल्ला नाम अश्नी, जो आंध्रदेश के चारूण मुस्टिक जैसे मल्ल हैं उनको क्या अनुभव हो रहा है जैसे हम किसी पत्थर से सिटो रहे यदि राधाराणी साथ में नहीं हैं और यदि कोई ज्ञानी श्री कृष्ण का उस समय दर्शन कर रहा है तो उस समय विराट अभिदूषण जो अभिदूषण जने हैं तत्व को नहीं जानने वाले हैं वे कृष्ण के स्वरूप को भी विराट माने माया का विकार समझेंगे आया है चिन्ह में नहीं समझेंगे और उनको श्री कृष्ण में बीहत्स का दर्शन होगा और उसका त्याग करके वे निराख और ब्रह्म उसको भूलने का प्रयास करेंगे तो मल्ला नाम अश्नि जो मल्ल हैं उनको कृष्ण अनुभव हुए जैसे कोई अश्नि माने वज्र का सार है और इनमें वीर रस का वीर रस के आभास का इनमें उदय हुआ मल्लाना कि हम इनसे टकराएंगे नाम नरवरा जितने भी अन्य दर्शक हैं उनको कृष्ण की अनुभूति हुई एक विस्मय के रूप में परम श्रेष्ठ ऐसा मनुष्य तो कभी देखा ही नहीं इतना सुंदर उनमें अद्भुत रस की अनुभूति हुई एक में वीरस दूसरे में मल्ला नाम नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान स्त्रियों को साक्षात कामदेव की अनुभूति हुई में श्रृंगार रस की अनुभूति हुई स्त्री श्रीराम स्मरो मूर्तिमान पर श्रृंगार नहीं श्रृंगार के आभास की प्राप्ति हुई रसाभास की प्राप्ति हो रही है रसाष भी कोई ना चीज तो है ऐसा नहीं बेकार एकदम बेकार हो परंतु रसाभास भी कोई चीज है तो स्त्री श्रीराम स्मरो मूर्तिमान जो श्रीगण है उनमें मूर्तिमान कामदेव की प्राप्ति मल्लाम मोमूर्तिमान गोप आनंद स्वजना जो गोपगण हैं उनमें स्वजन की अनुभूति हुई कि ये हमारा मित्र है इनमें सक्षरस और हास्य रस दोनों की अनुभूति हो रही जो श्री नंद यशोदा नंद और बसदेव जी देवकी जी वहां विराजमान हैं नंद भाव का ही मंच लगा हुआ है वे जब दर्शन कर रहे हैं तो इनमें बात्सल्य रस के और इनमें कहीं दुख की प्राप्ति हुई है हम कन्हैया को यहां काय को ले आए मृत्यु और भोज पड़ते जो कंस है उसको कृष्ण को देख करके ये साक्षात मृत्यु है इसमें भयानक रस की अनुभूति हुई जबकि कृष्ण भाई के विषय नहीं है वे तो परम स्नेह के विषय हैं परंतु तो भयानक जो रसाभास है रसाभा रसाभास उसे कहेंगे कि जो चीज नहीं होनी चाहिए ऐसे स्थान पर किसी रस की प्राप्ति होना कृष्ण भाई के विषय नहीं है परंतु तो उनमें भाई की प्राप्ति होना तो विभाव की विकलता होने पर जिस भाव की प्राप्ति होती है उसको रसाभास कहती है विभाग की विकलता विवाह सामग्री की विकलता होनी चाहिए तो कृष्ण भाई के विषय है नहीं परंतु तो गलत जगह पर भाई हो रहा है तो जहां गलत जगह पर भाई हो उसको कहते हैं रसाभास ठीक जगह पर जहां पर कोई भाव की प्राप्ति हो उसको कहेंगे रस परंतु तो गलत जगह पर यदि कोई भाव की प्राप्ति हो तो उसको कहा जाएगा रसा तो मृत्यु भोजपते विराट विपम और तत्वम परम योगी जो योगी जन हैं उनको परतत्व रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति हुई कि ये के लिए परतत्व होकर के विराजमान हैं और निर्विकार्ड नि, निर्विशेष रूप में परतत्व रूप में योगियों ने उनका अनुभव किया इनमें शांत रस की पूर्ति हुई और दास्यम जो नारद इत्यादि हैं ऋषिक जो भक्तगण उनमें दास्य रस की अनुभूति हुई तो वहां पर उस श्लोक में दस जो दर्शक हैं उनने बारह रसों का अनुभव किया दर्शक हैं दस और उन्होंने बारह रस का अनुभव किया सखाओं में दो रस आगे उनमें रस भी है और हास्य रस भी है और नंद में भी दो रस आगे इनमें रस भी है और साथ के साथ में इनके हृदय में कहीं श्री कृष्ण को देख करके करोड़ रस भी है तो करोड़ और बासल्य ये दो रस जो हैं वो उनमें विशेष रूप से प्राप्त हो गए तो श्री कृष्ण वे श्याम प्रवाह बाल लहरी बीजन सारे रसों के <laughs> आश्रय होकर के विराजमान है इनमें भी श्याम प्रवाह जो है उसका बीज कौन है उसकी बीज है श्री किशोरिजू श्रृंगारस की बीज श्री किशोरीजु तो श्याम प्रवाह वार लहरी बीजम जो श्री राधिका के चरणों का आश्रय घी करेगा श्याम प्रवाह लहरी की बीज है श्री राधा माने जिनमें श्रृंगारस के प्रवाह की प्राप्ति हो रही है ऐसे राधानी को जो नहीं जानेगा ते वे भले रूप रूप रूप में, रूप में, रूप में रस के सर्व अखिल सुंदर का दर्शन करके भी बिंदु परम नापने जो बिंदु है उस बिंदु को भी न परम प्राप्त न पहली पंक्ति में है उस बिंदु को वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो श्याम मान श्रृंगार रस के समुद्र की जो लहरें उनका भी मूल कारण हो करके श्री राधानी विराजमान हैं जैसे चंद्रमा को देख करके ही समुद्र में हाइटाई आती है जैसे ज्वार आता है ऐसे ही श्री राधगा के साथ में ही श्याम सुदा जब विराजमान होते हैं तो उनमें माधुर्य का अपूर्व उच्छलता प्रकट होती है और उस उछलता को प्रकट करके श्री राधिका इस तरह से समुद्र में भी उच्छलन प्रदान करने वाली बीज कारण होकर के विराजमान हैं उन राधिका को यदि नहीं जाना तो समुद्र को प्राप्त करके भी परम उनको उस आनंद की एक बूझ भी प्राप्त नहीं हो सकती है वसुंधर प्रकार से ये बात दिखाई कि श्री राधे सौंदर्य की बिंदु हैं मूल कारण हैं और उन श्याम सुंदर को केवल प्राप्त किया जाएगा तो माधुरी की एक बुध भी प्राप्त नहीं होगी भले ही श्याम सुंदर अमृत के समुद्र हैं परंतु तो माधुरी की एक बुध भी प्राप्त नहीं होगी ऐसे राधा दासी की महिमा का निरूपण किया अब श्री राधिका चरण दास यही पर विराजमान है परमपथ पथ होकर के विराजमान है तो कैशो कई माधुरी भर धुरी छवि राधिका प्रेमोल्लास भराधिका निर्वधि ध्यायंत ये तीय त्यक्ता कर्म भी आत्मनिव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीन ते भ्यो नमः बोल भाई हम किनको को प्रणाम करेंगे तेभ्यो महद्यो नमा उन रसिक जनों के श्री चरणारिंद में बंदना है जो श्री राधिका दास्य को ग्रहण कर रहे हैं वे ही तेब्यो महद्या जिन्होंने तीय दूसरी पंक्ति में आया है ये तथी जो राधिका दास्य में बुद्धि रखते हैं वे लोग ही वास्तव में महजन बुद्धिमान जन सर्वश्रेष्ठ जन वे हैं जिन्होंने राधिका दास को स्वीकार कर लिया कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरी रंगत राबिन श्री राधिका कैसी हैं? बोले कैशोर की अद्भुत माधुरी का भर माने समूह जिनमें विराजमान है कैशोर की अद्भुत माधुरी का स्वरूप माधुरी की अधिकता जिनमें विराजमान है कैशोर अवस्था है उसकी अद्भुत माधुरी भर मान्य समूह उस माधुरी के समूह उसकी धुरी अंग छवि उसको धारण करने वाली श्री राधिका की एक एक अंग छवि किशोर जी के एक एक अंग की शोभा अद्भुत माधुरी को धारण करने वाली होकर के विराजमान है ऐसी श्री राधिका किशोर अवस्था में जो मधुरमा उस मधुरमा की जो समूह उसको धारण करने वाली जिनकी एक एक अंग की छवि है और लास भरा भराधिका जो प्रेम के उल्लास से अत्यधिक विराजमान है प्रेम का उल्लास जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है प्रेम का उल्लास विराजमान निर्भर ध्यान ये तद्धिया ऐसी श्री राधिका का जो निर्वधि मान्य निरंतर निरंतर ध्यान करते हैं माने हम राधिका की दासी हैं ये विचार करते हुए ये ध्यान करते हैं तक्तवा कर्म भी आत्म नहीं वो ऐसे जनों को कर्म बंधन छोड़ देता है उल्टी बात है बेकर्म को नहीं छोड़ेंगे कर्म उनको छोड़ देगा योगी के विषय में कहा गया कि न कर्म तेजते योगी ही कर्म भी ही तेजिते ही सह योगी कर्म को नहीं छोड़ता है कर्म योगी को छोड़ देते हैं ऐसे प्रेमी कर्म को नहीं छोड़ता है कर्म प्रेमी को छोड़ देते हैं तो तक कर्म भी आत्मनिव कर्म स्वयं ऐसे रसिक जन को छोड़ देते हैं अर्थात बेरसिक जन सारे नित्य नैमित जो प्राश्चित और जो परिसंख्या कर्म हैं परिसीमा कर्म उन पर सीमा कर्म इनको त्याग देते हैं तो ये चारों प्रकार की जो विधि है नित्य नैमित्य प्राश्चित्व और परिसंख्या ये चारों प्रकार की जो विधि हैं वे कर्म उनको त्याग देते हैं उनको उनकी आवश्यकता नहीं होती नृत्य कर्म कहते हैं जैसे संध्यावंदन